परमार्थ प्रसंग चौसठ हम प्रार्थना मुँह से ही करते हैं अंतकरण से नहीं इसीलिए कुछ फल नहीं होता आंतरिक होने पर वह फलीभूत होगी ही अब मन में आए कि जब ध्यान करने से कुछ भी फल नहीं मिल रहा है तब खुद के भीतर कहाँ क्या गलती है पात्र के किस छिद्र से सब पानी निकल जाता है इसे ही झूठ निकालो और सुधारने की चेष्टा करो संसार विषय और कांचनादि में पूरी मात्रा में आसक्ति रहती जब ध्यान से आत्मा का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता पर ऐसा सोचकर जब ध्यान करना छोड़ ही नहीं देना चाहिए समय आने पर फल मिलेगा ही क्रमशः विषय सुख असार और अलोने लगने लगेंगे और भगवान की ओर आकर्षण तथा प्रेम बढ़ने लगेगा उन्हीं में आनंद मिलेगा 56 हम ऊपर ऊपर मुंह से ही मुक्ति चाहते हैं सचमुच में नहीं भगवान यदि आकर कहे यह ले तुझे मुक्ति देता हूँ तब हमें डर लगेगा कहेंगे नहीं नहीं अभी मुक्ति की जरूरत नहीं है अभी मुक्ति मिल जाने से इनकी हालत क्या होगी मर जाऊं तब मुक्ति देना लकड़हारे का किस्सा याद है ना बोझ के भार से थककर उसने जमराज के पास प्रार्थना की थी और नहीं बनता प्रभो मुझे मुक्ति दो जब उन्होंने आकर ले जाना चाहा तब वह कहने लगा ऐसा नहीं प्रभो इस लकड़ी के बोझे को उठा देने के लिए तुम्हें पुकारा था बद्ध जीवों की दशा भी ऐसी ही है वे के दुखों से ही मुक्ति चाहते हैं असली मोक्ष नहीं 66, भगवान को चाहोगे तो वे भी मिलेंगे उनसे विषय सुख चाहो तो वे भी मिलेंगे किंतु दोनों के लिए कुछ खटपट करनी पड़ेगी प्रयत्न न करने से किसी की भी प्राप्ति नहीं होगी संसार के लिए क्या कम खटपट करनी पड़ती है स्त्री और पुत्र कन्याओं के लिए पैसे के लिए विषय संपत्ति के लिए मान यश के लिए दिन रात आहार निद्रा परित्याग करके देह मन प्राण देकर कर सभी खटपट कर रहे हैं फिकर में पड़े हैं एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कोई रियायत नहीं फिर भी जो चाहते हैं वही मिलता नहीं और न आशा आकांक्षा मिटती है उसी तरह यदि भगवान के लिए खटपट कर पाते तो भगवत प्राप्ति निश्चय ही होती मणिकांचन फेंक कर हम कांच में भूल रहे हैं बार बार धक्के और ठोकरें खा रहे हैं फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती ऐसी ही महामाया की माया है भगवत प्राप्ति जैसी कठिन है वैसे ही सरल भी है केवल मन की गति के झुकाव को फिरा देना आवश्यक है पर यह वही कर सकता है जिस पर माँ की कृपा हो